रूप श्वेत नीला पीला आदि कई प्रकार का है यह नेत्र से ग्राह्य है पृथ्वी जल और अग्नि में द्रव्यादि का प्रत्यक्ष कराने वाला है दूसरा रस रस मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त और कसाय भेद से छह प्रकार का है यह रसनेन्द्र से ग्राह्य है तीसरा गंध, गंध सुगंध और दुर्गंध भेद से दो प्रकार का है और घ्राणेन्द्र से ग्राह्य है यह केवल पृथ्वी में रहती है चौथा स्पर्श स्पर्श तीन प्रकार का है शीत उष्ण अनुष्णा शीत न ठंडा न गर्म यह त्वेंद्रीय से ग्राह्य है और पृथ्वी जल तेज और वायु में रहता है रूप रस गंध और स्पर्श पृथ्वी में ये चारों गुण हैं। जल में गंध नहीं शेष तीनों हैं अग्नि में गंध और रस नहीं शेष दो हैं और वायु में रूप भी नहीं केवल स्पर्श है पांच संख्या वह एक है दो है इत्यादि व्यवहार का हेतु संख्या है संख्या एक द्रव्य के आश्रय भी है जैसे यह एक वृक्ष है और अनेक द्रव्यों के भी जैसे ये दो वृक्ष हैं एकत्व संख्या नित्य द्रव्यों में नित्य है क्योंकि नित्य द्रव्यों के साथ बने रहने से एकत्व संख्या भी सदा बनी रहती है अनित्य द्रव्यों में एकत्व संख्या अनित्य है क्योंकि उनके उत्पन्न होने के साथ उत्पन्न होती है और उनके नाश होने के साथ नष्ट हो जाती है एक में एकत्व संख्या तो सदा ही होती है किंतु द्वित्व आदि संख्या सदा नहीं होती वह तब उत्पन्न होती है जब हम अलग अलग दो अथवा दो से अधिक वस्तुओं को इकट्ठा मिलाकर कहना चाहते हैं कि ये दो हैं अथवा तीन है इत्यादि द्वितीय तृत्वादि संख्या बुद्धि से उत्पन्न होती है और अपेक्षा बुद्धि के नाश होने पर नाश हो जाती है इसलिए यह अनित्य होती है यह द्वित्वादि संख्या व्यास व्यासज वृत्ति कहलाती है क्योंकि वह अपने आश्रयभूत वस्तुओं में सब में एक ही है अलग अलग नहीं संख्या नित्य अनित्य मूर्त अमूर्त सारे द्रव्यों में रहती है परिमाण छठवा परिमाण यह इतना है इस व्यवहार का हेतु परिमाण है परिमाण चार प्रकार का होता है अड़ुत्व महत्व दीर्घत्व और ह्रस्त्व ये परिमाण एक दूसरे की अपेक्षा से कहे जाते हैं एक वस्तु को उससे बड़ी वस्तु की अपेक्षा से अड़ु या ह्रस्फ कहा जाता है और छोटी के अपेक्षा से महत्व या दीर्घ परमाणुओं में अड़ुत्व और ह्रस्त्व तथा आकाश आदि विभिन्न द्रव्यों में महत्व और दीर्घत्व मुख्य है परिमाण भी नित्य अनित्य मूर्त अमूर्त सब द्रव्यों का धर्म है सातवां पृथकत्व यह इससे पृथक है इस व्यवहार का हेतु पृथकत्व है यह भी सब द्रव्यों का धर्म है संख्यावत एक पृथकत्व नित्य द्रव्यों में नित्य होता है और अनित्यों में अनित्य क्योंकि आश्रय के नाश से उसका नाश आवश्यक है आठवां संयोग यह संयुक्त है इस प्रतीति का निमित्त संयोग है यह तीन प्रकार का होता है क अन्यतर कर्मज अर्थात संयुक्त होने वाले दो पदार्थों में से एक के कर्म से उत्पन्न होने वाला जैसे शेन पक्षी और पर्वत का संयोग ख उभय कर्मज अर्थात दोनों के कर्म के से उत्पन्न होने वाला जैसे दो मेढ़ों का संयोग ग संयोगज अर्थात संयोग से उत्पन्न होने वाला जैसे हाथ और पुस्तक के संयोग से शरीर और पुस्तक का संयोग इनमें अन्यतर कर्मज और उभय कर्मज संयोग भी दो प्रकार का होता है और अभिघात शब्द का हेतु संयोग और ब नोदन अहेतु संयोग संयोग अब द्रव्यों में रहता है और अनित्य होता है क्योंकि परमाणु आदि नित्य द्रव्यों में भी नया ही उत्पन्न होता है हर एक संयोग अव्याप्रवृत्ति होता है अर्थात जो संयुक्त है उनके सारे स्वरूप में संयोग नहीं होता किंतु किसी एक या किन्हीं एक प्रदेशों के साथ होता है